द्रं कर्णे श्रृयाम देवा भद्रं पश्येक्ष स्थिर जगायो जलायु शांति शांति शांति अथर्वेदी परिषद प्रथम प्रश्न के द्वितीय मंत्र का कुछ विचार तृतीय मंत्र विचार द्वितीय मंत्र विचार हुआ था जिसमें भूमिका के गुरु में बताया गया छह ऋषि सुकेशा भारद्वाज आदि छह ऋषि अपर ब्रह्म के उपासक थे अपर ब्रह्म व्यक्ता थे तो पर ब्रह्म का अन्वेषण करते थे करने की, कर थे तो परमात्मा कैसा है क्या है क्या है विचार। उसके निर्णय करने के लिए पिपलाद ऋषि के पास पहुंचे पिपलाद ऋषि उसके विशेषज्ञ थे उस समय के वहां गए तो पिपलाद ऋषि ने कहा आप लोग एक वर्ष तक विशेष करके माने तब इंद्रिय समय रूपी तप, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करके रहें। उसके पश्चात यदि मुझे आता हो तो बताऊंगा आपका प्रश्न करना प्रश्न का उत्तर आता हो तो बताऊंगा ऐसा कहा विशेष तो कहा यदि पहले से आप लोग तपस्वी हैं इंद्रिय निग्रही हैं फिर भी आप विशेष परमात्मा ज्ञान के लिए आए हैं तो विशेष रूप से तप आदि करके बैठिए आप ब्रह्मचर्य पालन करके बैठिए तो एक साल के बाद प्रश्न करना मुझे आता हो तो बताऊंगा ऐसे कहा एक कहा था तो उसी प्रकार जैसे विपला जैसे ने कहा वैसे वो लोग बैठ गए एक साल तक ब्रह्मचर्य वास करके बैठ गए इंद्रिय इंद्रिया रखते हुए एक साल पूरा होने के पश्चात कबंधि का सृष्टि का क्रम बदलाना है यहां अभी क्यों सृष्टि से सृष्टि का फल से मुमुक्षों को वैराग्य आ जाए इसके लिए प्रयोजन यही है मुमुक्षों को सृष्टि का कोई प्रयोजन नहीं आत्मज्ञान से मतलब है किंतु जब तक इधर विष्ण से वैराग्य नहीं होगा तब तक उस आत्मा की तरफ व्यक्ति जाएगा नहीं विष्ण से वैराग्य दिखाना है इसको प्रयोजन यही है तो कबंधिकात्यायन कुछ नहीं लगे सृष्टि के बारे में पूछने लगे यही कहते हैं मंत्र है अथ कबंधिकात्याय न उपेत्य पच कुतो महाप्रजा हवाई मजा कबंधि का उपेप्रछ भगवो हवाई मजा अथ संवत्सर की पश्चात एकवत्सर तक रहे रह उसके था सब था अनंतर अनंतर अर्थ में सर पूरा हो गया एक साल पूरा हो गया उसके पश्चात जो कबंधी नाम है कत्य का गोत्रा युवापत्य संतान है इसलिए कात्यायन कहा था उनको कत्य का संतान है और कबंधी उनका अपना नाम है वो ऋषि जो कबंधी कात्यायन है वो उपेत्य समीप में जाकर के विपलाद ऋषि के पास में जाकर के पप्रत पूछा प्रश्न करते क्या है भगवान संबोधन करके बोलते हैं भगवान कुतो हवा हवाई इमाह प्रजा प्रजा एंत ये कहाँ से ये प्रजा जितने भी हैं आज ये जो मनुष्यादी प्रजा हैं ये कहाँ से पैदा होती है इसका निमित्त क्या है क्या कारण है किससे पैदा होते हैं ये मनुष्यादि जो चौरासी लाख योनिया है तो ये कहाँ से क्या निमित्त है इनका कहाँ से पैदा होते हैं इनको पैदा कौन करता है ये प्रश्न पूछा है कुतो हवा मैंने कहा भाई ये प्रसिद्धि अर्थ में है या दोनों प्रसिद्धि अर्थ में अव्यय है इमाह प्रजा ये जो प्रजा है सामने प्रजा भी दिख रहे हैं ये प्रजाएं कहाँ से उत्पन्न होते हैं प्रजा प्रतिक्षे जाए थे प्रजाएं थे कहा से उत्पन्न होते हैं ऐसा पूछा <coughs> भाष्य में, में तो उसके पश्चात कबंधिकात्यायन उपेत्य उपगम्य पपरक्ष पृष्ठभान का जो कबंधिकात्यायन ऋषि है वो समीप में जाकर के पिपलाद ऋषि के समीप में जा करके पूछा उन्होंने पूछा पप्र ने पूछा प्रश्नवाम पूछा क्या पूछा तो, क्या तो हे भगवान संबोधन करके करकेगा भगवान अपने से बड़ों के लिए संबोधन भगवन करके बोला जाता है हे भगवान कुतः अकस्मात या कुत का कहाँ से किससे ये प्रजाएं जो हो रही है अभी सामने हमारे सामने जितने ये चौरासी लाख योन या प्राणी दिख रहे हैं इसके उत्पत्ति कारण कौन है कहाँ से पैदा होते हैं किससे अस्मात ह भाई यह भसिद अर्थ में वहां ब्राह्मणाद्य प्रजा ये ब्राह्मणादि जो प्र, प्रजा है ब्राह्मण क्षेत्र आदि जो माने जाते हैं प्रजा सब के सब कहा प्रजाते थे, उत्पन्न होते हैं सब? इसका मूल कारण क्या है कहां से उत्पन्न होते हैं ये पूछा तो यहां पर ये ज्ञान मुक्षों तो ज्ञान मार्गी है ज्ञान का उपदेश करना चाहिए मुक्षों को अब ये जो प्रयाग के चर्चा करके उत्पत्ति का वर्णन करने का क्या मतलब है जगत की उत्पत्ति के चर्चा से क्या लेने देना मोक्षों को ये प्रश्न उठ सकता है इसके लिए हम भाष्यकार लिखते हैं अपर विद्या कर लो समुचित यद कार्यम या गति ही तद वक्त तद तदर्थो अयम प्रश्न ये प्रश्न का ही तात्पर्य है अपर विद्या कर्मण अपर विद्या मान उपासना अपर विद्या का अर्थ उपासना उपासना और कर्म को कर्म की जो गति होगी कहां तक फल होता है उसको बतलाना है ये, ये प्रश्न का तात्पर्य यही है अपर विद्या कर्मो अपर विद्या उपासना पर विद्या नहीं यहां क्योंकि मुंडक में कहा था पराविद्या और अपरा विद्या दो प्रकार की विद्या की चर्चा उसी की व्याख्या है ये यहां अपरा विद्या की मान उपासना अपर विद्या और कर्म का दोनों का समुचित अयोर जो समुच्चय करके दोनों का समुच्चय करके अथवा अलग अलग करके जो फल होगा दोनों उपासना कर्म मिलाकर करेंगे तब भी ब्रमलोगादि की प्राप्ति होगी एक है और केवल कर्म करें तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी केवल उपासना भी ब्रम्हलोगादि की प्राप्ति के लिए है तो अपर विद्या कर्म अपर विद्या शब्द का उपासना उपासना और कर्म के समुचित समुच्चय करके किया गया दोनों का कार्यम जो कार्य मान फल होगा जो फल होगा या गति जो गति होगी मान उपासना करने से जो स्थान मिल रहा है व्यक्ति को या गति तद वो कहना चाहिए तदर्थ हो या प्रश्न ऐसे सोच करके इसी के लिए प्रश्न किया है यहाँ ये प्रथम प्रश्न यही होता है कवनी का प्रश्न का मतलब ये जो उपासना और कर्म के कहाँ तक फल मिलता है क्या फल मिल सकता है इसको बतलाना चाहिए समझना चाहते हैं हमको इसी के लिए प्रश्न है प्रथम प्रश्न इसके लिए है ये कहा ठीक है प्रजापति कर्तिक प्रजा सृष्टि विषय प्रश्नम प्रश्न प्रत्युक्तर असंगति आशंक प्रश्न प्रत्युक्तिपाया श्रोतेम आह कहते हैं ये जो पहले प्रथम मंत्र में था ये सबके सब, सब छह ऋषि कैसे थे ब्रह्म निष्ठ थे मैंने अपर ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले थे परब्रह्म के अन्वेषण करने के लिए गए थे वहां परब्रह्म के अन्वेषण मैंने खोज उसके ढूंढने के लिए जा रहे थे पिपलाद ऋषि अवश्य बताएंगे परब्रह्म के बारे में ये मन में लेकर गए थे ये प्रश्न कैसे कर दिया ये संसार गति वाला फल बताने के लिए प्रश्न और उत्तर सही नहीं होता ये यहां शंका कर सकते हैं भाई कोई पर ब्रह्म अन्वेषण आना ये अन्वेषण करने, करने, करने वाले कहा था तो उपक्रांत है आरंभ में ऐसा कहा गया प्रथम मंत्र में ऐसा कहा है पर के अन्वेषण करने वाले कहा था अश्विन ब्रह्म प्रकरण है तो ब्रह्म प्रकरण होना चाहिए ना पर प्रकरण होना चाहिए इसमें प्रजापति कर दिखा यहाँ पर प्रजापति ने प्रजा की सृष्टि की करके आता है प्रजापति ही ये प्रजा की सृष्टि करने वाले हैं सिखाने बतलाना चाहते हैं मानी हिरण्य गर्भ किस ढंग से प्रजा की सृष्टि करते हैं किस किस भाव में जागने के बाद में प्रजा की सृष्टि होती है वो आगे मंत्र में दिखाना चाहते हैं तो यहाँ हिरण्य करता है जिस सृष्टि में प्रजा की सृष्टि में ऐसे सृष्टि के विषय प्रश्न भी ठीक नहीं है उत्तर भी ठीक नहीं है ये कैसे प्रश्नोत्तर यहां होने जा रहा है माने प्रश्न कर रहे हैं कहा से प्रजा पैदा होती है प्रजापति कर्तृक बताना है आगे से ही बताएंगे प्रजापति मुख्य है तो ओया रजो वीर भाव तक आ जाते हैं प्रजापति हृदय गर्भ कैसे कैसे आएंगे बताएंगे पहले आदित्य और चंद्रमा के रूप दिखाई पड़ेंगे उस भाव में आएंगे आदित्य और चंद्रमा दो जब होंगे जो तिथि और अहरात्र अहोरात्र की गणना आदित्य से है और तिथि की गणना चंद्रमा से है तो दोनों की आवश्यकता है आदित्य और चंद्रमा की दोनों की आवश्यकता है तो प्रजापति पहले दो भाव में दो रूप में होंगे यहाँ रई और प्राण की उत्पत्ति की करके चंद्रमा और आदित्य के बारे में कहेंगे तो उनसे क्या बनता है संवत्सर बनता है जब तिथि और अहोरात्र की गणना करके संवत्सर कहा जाता है एक साल हो जाता है फिर संवत्सर भाव में प्रजापति ने आना है उस भाव में हो जाना है प्रजापति को संवत्सर बनने के बाद में अयन भाव में आना है दो अयन उत्तरायण दक्षिणायन छः से महीने के दो अयन होते हैं फिर उसमें मास भाव में महीने भाव में आ जाना है महीना मिलकर के संवत्सर बनना है फिर पक्ष भाव में आएंगे फिर अहोरात्र भाव में आएंगे फिर अहोरात्र भाव आने के बाद में वृह आदि भाव में जाएंगे क्यों अहोरात्र के हिसाब से जऊ धान जव आदि पकते हैं खेतों में वहाँ पहुँचना फिर उसके परिणाम जो होगा उसका परिणाम क्या होगा पुरुष और स्त्री जो भी खाएंगे वो सब राज और होगा उससे प्रजा पैदा होगी माने प्रजापति यहां से यहां तक आकर के प्रजा पैदा करते हैं, ये बतलाना चाहते हैं ये ये कहना चाह रहे हैं तो यहां पर परब्रह्म अन्वेषण करने के लिए जो ऋषि लोग तैयार थे उसमें आरम्भ करके अश्विन पर ब्रह्म जो ब्रह्म प्रकरण में प्रजापति कर्तिक प्रजा सृष्टि विषय प्रश्न और असंगति प्रश्न ये प्रजापति कर्तिक सृष्टि बतलाना चाहते हैं उस संबंधी प्रश्न और तत्संबंधी उत्तर ये प्रश्न भी ठीक नहीं है प्रत्युक्ति माने उत्तर भी ठीक नहीं असंगतम असंगति में आसंख्या शंका करके उत्तर देते हैं प्रश्न प्रत्युक्ति रूपाया श्रोते प्रश्न और उत्तर प्रत्युक्ति माने उत्तर ए, दोनों के स्वरूप में यहां पर जो ये तो प्रश्न रूप में श्रुति हो गई तृतीय मंत्र आगे उत्तर रूप में आना है ये दोनों का तात्पर्य बतलाते हैं ये कहते हैं श्रुति का तात्पर्य कहते हैं अपर विद्या ये बोलना चाहते हैं अपर विद्या कर्म और यत्कारी माने उपासना और कर्म के जो कार्य माने फल जो फल होगा या गति जो गति होगी कहां तक गति होती वो हो बतलाना पाएगी ये कहना चाहते हैं या गति तद वक्तव्यम उस गति को कहना चाहिए इसलिए तदर्थो आयम प्रश्न इसलिए ये प्रश्न है को इनको इनसे के दिखाने के लिए माने कर्म और उपासना के फल से वैराग्य दिखाने के लिए ये कहना चाहेंगे ठीक है देखिये तेम असो बिजो ब्रह्मलोक का समुचित कार्य ब्रह्मलोक का अथ इति तदगतेर देवयान मार्ग से यह भक्षमण्वाद यही समुचित का फल बता दे कैसे बताया यही बताएंगे प्रश्नो परिषद में आगे आएगा के शाम असो विरजो ब्रह्मलोक उन लोगों के लिए वो जो ब्रह्मलोक उनको मिलेगा नमाया, अं, नमाया साम न नमाया अंधितम नायासा आएगा ऐसा न जिम्म अंधितम नाया जिसमें कुटिलपना नहीं है झूठ नहीं बोलता है परवंचना नहीं है ऐसे व्यक्ति को वो ब्रह्मलोक मिलता है ऐसा कहा है तेषा असौ जो ब्रह्मलोक इति समुचित कार्य जो उपासना और कर्म को समुच्चय करके करने वालों के लिए का जो समुच्चय का कार्य होता है ब्रह्मलोक अथवा उत्तरे करके यही आएगा तदगते देवयान मार्ग और उसके गति जो देवयान मार्ग है वो यहां बदलाएंगे यह भक्माण इसी उपनिषद में कहेंगे आगे प्रश्न उपनिषद में बातें आएंगे इसलिए क्या है तो एक कर्म और ज्ञान की उपासना के समुच्चय का गति बतलाना चाहिए मानी फल बताना चाहिए इसको लेकर के प्रश्न है उत्तर है कहा इधम उपलक्षणम ये जो कर्म और उपासना समुच्चय को दिखाया भाष्यकार ने ये उपलक्षण है, है। मान केवल कर्म का भी है यही समझना केवल कर्म के भी गति बतलाना है ये कहा इधम उपलक्षणम जो भाष्य में अपर विद्या कर्म और समुच्चत और करके समुच्चय को लेकर कहा वो उपलक्षण है केवल कर्म का भी फल बदला है एकण दृष्ट केवल कर्म नाम भी केवल कर्म का भी गति बदला है फल फलदला है इसको लेकर के प्रश्न और उत्तर है प्रथम प्रश्न और उत्तर इसको लेकर है केवल कर्म कार्य चंद्रलोक तद्गते पित्रिया तेजा ब्रह्मलोक है प्रजा कामा दक्षिण इति वक्षमाणत्वाद यहीं पर कहेंगे प्रश्न परिचित प्रस्ट आएगा केवल कर्म कार्य से केवल कर्म के जो कार्य होगा फल होगा चंद्रलोक होगा क्या होगा चंद्रलोक माने स्वर्गलोक चंद्रलोक माने स्वर्गलोक है स्वर्गलोक का तद गते उसको जाने का रास्ता है पित्रियाण दक्षिणाय मार्ग चल तेषा एवं ऐसा ब्रह्मलोक उनके लिए तो यही ब्रह्मलोक है स्वर्गलोक ही ब्रह्मलोक है जो कर्मियों के लिए ब्रह्मलोक मानते हैं वो ब्रह्मलोक का है। प्रजा काम दक्षिणम प्रतिपदे प्रजा चाहने वाले हैं माने आश्रम में जाने वाले लोग जो तो प्रजा काम है वो दक्षिणम प्रतिपादित दक्षिण मार्ग को जाते हैं वो दक्षिणायु मार्ग जाएंगे उत्तरायण मार्ग नहीं जाएंगे ऐसा यहीं पर कहेंगे आगे यदि भक्ष्यमाण्वाद इसी उपनिषद में कहेंगे आगे यद्यपि इदम अपनी पर ब्रह्म जिज्ञासा जो प्रजापति सृष्टि या परब्रह्म के प्रसंग में कोई संगति नहीं लगती है क्योंकि अपरब्रह्म का ज्ञान पहले से उनको है उपासक थे सबके सब परब्रह्म का अन्वेषण करने वाले ऋषि लोग हैं तो स्थिति में यह तो परब्रह्म के विषय में चर्चा करनी चाहिए फिर ये जो अपर के विषय जो है कर्म और उपासना के विषय जो सृष्टि आदि की चर्चा क्यों यही शंका है यद्यपि इधमअप ये भी ऐसा है परप्रम जिज्ञासा अवसर है पर्रम की जिज्ञासा का अवसर है पर को जानना चाहते हैं अन्वेषमाण है वो तो उस अवसर में असंगतम या असंगत लगता है ये भी तथापि फिर भी, भी केवल कर्म समुचित कर्म कार्यार से वधिकार है ज्ञान में अधिकार किसको है ज्ञान मार्ग में अधिकार किसको है वो दिखाना चाहते हैं क्या दिखाना चाहते हैं केवल कर्म कार्य केवल कार्य कर्म को मैंने कर्म करने वाला केवल कर्म का फल स्वर्ग आदि और समुचित कर्म का कार्य अच्छा उपासना सहित कर्म का फल ब्रह्मलोक आदि जो फल होंगे उससे जो विरक्त होगा स्वर्गलोक से भी विरक्त है और ब्रह्मलोक से भी विरक्त है उपासना के फल से भी विरक्त है कर्म के फल से भी विरक्त है जो क्त तत्र अधिकार उस ज्ञान में अधिकार उसी को होगा तत्व ज्ञान अधिकार आत्म ज्ञान में अधिकार होगा तथो तो वैराग्यार्थमु इसमें वैराग्य दिखाने के लिए ही ये प्रसंग विधान के लिए नहीं है कर्म और उपासना का विधान के लिए नहीं है उसको वैराग्य दिखाने के लिए क्योंकि ये जब तक श्लोक का परलोक के फल से जब तक विरक्त नहीं होगा तब तक ज्ञान के अधिकारी होगा ही नहीं होगा ज्ञान के अधिकारी होने के लिए पहले वैराग्य जरूरी है दोनों चाहिए वैराग्य बोधो पुरुष पक्षीवत पक्षो बिजान ही इस क्षणत्व ऐसा विवेक छोड़ा मैंने जीवन में वैराग्य भी होना चाहिए और विवेक ज्ञान भी होना चाहिए दोनों पक्षी के दो पंखों के समान है वैराग्य और विवेक जैसे पक्षी एक पंख पर उड़ नहीं पाता चल नहीं सकता ठीक इसी प्रकार केवल वैराग्य हो फिर भी काम नहीं चलेगा, केवल ज्ञान हो फिर भी काम नहीं चलेगा, दोनों होना चाहिए जीवन तो वैराग्य दिखाने के लिए ये कहा गया है ये बताया। अधिकारी थे तत्व तो तो वैराग्यार्थम एकदम उच्च थे इसलिए उस कर्म का फल और उपासना के फल से जो वैराग्य दिखाने के लिए ये वाक्य कहा गया यहाँ तो प्रजापति के द्वारा सृष्टि की चर्चा दिखाई जा रही है यद्यपि मुखतः सृष्टि यद्यपि यद्य सामने से तो सृष्टि दिखाई पड़ रही है वाक्यों में जब आगे बाग के देखते हैं हम कहा से प्रजा उत्पन्न होती है सृष्टि संबंधी चर्चा और उत्तर भी ऐसे आएगा मुख्यतः सामने से तो ये दिखाई पड़े सृष्टि प्रती है सृष्टि प्रतीत हो रही है किंतु तथापि तद उक्त प्रयोजनाभाव या सृष्टि के कथन में तदुक्त सृष्टि उगत सृष्टि के कथन में तो प्रयोजन है ना यहाँ मुमुक्ष को क्या लेने देना वो सृष्टि के प्रयोजन में प्रयोजन भावा प्रयोजन न होने से सृष्टि के कथन में तो प्रयोजन न होने से सृष्टि उक्ति सृष्टि के कथन के माध्यम से सृष्टि के कथन के माध्यम से पर विद्या फल में तो पर विद्या का फल जो होगा मोक्ष वही यहां कहा जाए तो पर विद्या परा विद्या करके मुंडक में कहा पर विविद्या बोल रहे हैं आत्मज्ञान उस आत्मज्ञान का जो फल होगा मोक्ष उसी को यहां कहा जाता है सृष्टि के माध्यम से ये बतलाना चाहते हैं क्योंकि सृष्टि के कहने में कोई प्रयोजन नहीं है यहाँ सब मुमोक्ष लोगों के लिए ज्ञान चाहते हैं और ऋषि लोग सब के सब कैसे हैं अपर ब्रह्म के पहले से ज्ञाता है वो पर को अन्वेषण करके आए हुए हैं उसके समझ में नहीं आया पर ब्रह्म कैसे आए उसको जानने के लिए आए हुए हैं तो उनके सामने सृष्टि की चर्चा पूछना नहीं चाहिए करना भी नहीं चाहिए तो उसका तात्पर्य यही होता है कि यह सृष्टि में तात्पर्य नहीं है प्रयोजन नहीं है तो सृष्टि के माध्यम से पर ब्रह्म के जो कार्य है माने ये मोक्ष है उसको बदलाना तात्पर्य है ये कहना चाहते हैं फल हम देते प्रश्न प्रतिवचनम चाहव्य हम तदर्थो अहम प्रश्न करके भाष्य के अंति में प्रश्न लिख दिया तो प्रश्न मात्र नहीं प्रश्न जैसा है प्रत्युक्ति भी समझना चाहिए टीकाकार कहते हैं प्रश्न और उत्तर दोनों इसके लिए तात्पर्य है प्रश्न इति प्रतिवचनम च प्रतिवचनम से ये भी पाठ भाष्य में जुड़ना चाहिए प्रतिवचन से दृष्टि होना चाहिए ताभ्याम एवं तदुक्ति है वो दोनों के द्वारा ही उसकी कथन होगी ये कहा आगे मंत्र है जब कवंदी कात्याय ने पूछा कहाँ से प्रजा की उत्पत्ति होती है अब कुछ भूमिका बनाते हैं प्रजा की उत्पत्ति सामने सामने रज और वीर से होती है सबको मालूम है सभी जितने भी हैं रज वीर के हम मिश्रण से प्रजा की उत्पत्ति होती है चौरासी लाख रुमान में ऐसी स्थिति है किंतु तो प्रजापति से आरंभ करके वो प्रजापति क्या करते हैं भूमिका बनाते हैं प्रजापति पहले एक जोड़ा पैदा करते हैं यानी जोड़े के रूप में हो जाते हैं रई और प्राण करके आएगा माने असल में आदित्य और चंद्रमा करके आएगा अत्ता और अग्नि अग्नि और सोम करके नाम आ जाएगा आगे उसी का माने भोगता और भोग्य दो रूप ऐसा पहली सृष्टि करते मानसिक सृष्टि जब आदित्य चंद्रमा दो बन जाएंगे तो उससे क्या होगा आगे फिर इनके तिथि और अहोरात्र के हिसाब से एक साल बन जाएगा संवत्सर रूप में आ जाएंगे प्रजापति संवत्सर हो वही प्रजापति आगे शब्द आएगा संवत्सर रूप में आ हो तो जाएंगे स्वयं गुरु फिर उसके बाद मास हो वही प्रजापति आएगा महीना के रूप में आ जाएंगे फिर पक्ष में आ जाएंगे फिर अहोरात्र प्रजापति रूप में आ जाएंगे अहोरात्र के द्वारा अन्नादि पकेंगे और अन्नादि को कूट करके लोग खाएंगे प्राणी खाएंगे उसके बाद स्त्री शरीर में रज पुरुष शरीर में वीर बन जाएगा उस भाव में प्रजापति पहुंचने के बाद ये प्रजा पैदा होगी ये बतलाना चाहते हैं इसलिए भूमिका शुरू करते हैं इसके लिए मंत्र है तस्म स होवाच प्रजा काम हो वही प्रजापति सतपोत्यत सतपस्तपिथुनम उत्पादयतेणम च इति तस्म तो सह बहुदा प्रजा कामो वै प्रजापतिपस्त्वा स मिथुन मुत्दयतेज प्राणं वे बहु क तस्मय सहोवाचा उस कबंधी के लिए तस्मय उस कबंध कबंधी के लिए सहोबाचा प्रजापति उपाचा एक पिपलादृषि उपाच पिपला दृषि ने कहा स मैं पिपलाद पिपला दृषि ने कहा क्या कहा प्रजा काम हुए प्रजापति जो प्रजा चाहने वाले प्रजापति है प्रजापति इच्छुक हैं सृष्टि के आधिकाल की बात है अभी सृष्टि हुई नहीं ब्रह्मांड की सृष्टि हो गई है किंतु अभी प्राणी की सृष्टि नहीं हुई उस स्थिति की बात है प्रजा काम हो गई प्रजापति वही प्रसिद्धार्थ में है जो प्रजा चाहने वाले प्रजापति हैं वह स तपो अतप्यता उन्होंने तपस्या की माने ज्ञान रूप तप किया विचार रूप तप किया किस तरह से प्रजा की सृष्टि हो सकती है मुझे क्या क्या करना पड़ेगा ये विचार किया वो विचार सब दिखाएंगे टीका में दिखाएंगे कैसे विचार किया है तपो विचार रूप तब किया माने कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य करना हो पहले अपने भीतर नक्शा बनाता है ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा करके उसके बाद कार्य शुरू करता है कोई भी कार्य करना हो पहले भीतर बुद्धि में नक्शा बनाता है वही सृष्टि के पूर्व काल में प्राणियों की उत्पत्ति किस प्रकार होना है वो विचार किया ये तप किया प्रजापति ने स तपस्त वो तप करने के पश्चात ज्ञान के पश्चात जब विचार किया उसके पश्चात सब मिथुनम उत्पाद माने मिथुन मैनेिथुनम माने जोड़ा जोड़े को मिथुन कहते हैं एक जोड़ा पैदा किया उन्होंने क्या है वो जोड़ा तो कहा च प्राण च ये तो। एक का नाम रही एक का नाम प्राण आगे चर्चा करेंगे रही क्या है प्राण क्या है आगे मंत्र आएंगे स्वयं व्याख्या करेंगे एक रही और एक प्राण ये दोनों तो ये दोनों के दोनों के विषय में उन्होंने सोचा ये रही और प्राण जो पैदा किया ये मानसिक सृष्टि में है दोनों तो। ये तो मैं बहुधा प्रजा करजाएं बनाएंगे इनके माध्यम से बहुत सारे प्रजाएं होगी करके बनाया मैंने चंद्र सूर्य को पैदा किया है यहाँ तात्पर्य यह है क्योंकि चंद्रमा के माध्यम से तिथि बनना है तिथि और सूर्य के माध्यम से अहोरात्र बनना है और इन्हीं के गणना करके एक संवत्सर तैयार होगा संवत्सर तैयार होगा चंद्र भी आवश्यकता है सूर्य की भी आवश्यकता है संवत्सर बनाने के लिए जो काल की गणना करने वाले इस तरह से करते हैं तिथि की गणना चंद्रमा से है अहोरात्र की गणना सूर्य से है दोनों मिलकर के चलते हैं तो संवत्सर बनेगा तो बने तो बने तो बने और संबत्सर किससे बनेगा संवत्सर और अयन से बनेगा दो अयन जुड़ेगा तो संबत्सर होगा और फिर अयन किससे बनेगा मास जुड़ करके होगा छ महीना जुड़ेगा तो अयन बनेगा दो अयन बनेंगे और मास कैसे बनेगा दो पक्ष जुड़ करके बनेगा पक्ष कैसे बनेगा अहोरात्र के हिसाब से बनेगा पंद्रह दिन हो जाएगा अहोरात्र एक पक्ष हो जाएगा तो इस तरह से प्रजापति ही अहोरात्र भाव में आ जाएंगे अंत में पहुंच जाएंगे उसके बाद अहोरात्र के माध्यम से ब्रीही अन्न पकेंगे यह देखा गया है डांज आदि पकते हैं अहोरात्र के माध्यम से पकते हैं दिन रात के हिसाब से पकते हैं वो पकेंगे फिर प्राणी उसके खाएंगे खाने के बाद में फिर रजो बीजिये परिणत तो होगा उससे प्रजा पैदा हो जाएगी ये यहाँ बतलाना चाहते हैं तो एक तो बहुधा प्रजा करिष्ट ये दोनों के दोनों रही और प्राण मेरे बहुत सारी प्रजाएं अनंत सृष्टि के जितने प्रजा हैं अनंत प्रजा हैं सबको बनाएंगे इन्हीं के माध्यम से सब कुछ होगा ये सोच करके दो की सृष्टि की मानसिक सृष्टि रही और प्राण रही और प्राण ज्यादा यहाँ अत्ता और आएगा अंतिम में जाकर के और भोग्य आदित्य और चंद्रमा ऐसा आएगा अग्नि और सोम करके कहेंगे आदित्य को प्राण शब्द से बोलेंगे अग्नि शब्द से बोलेंगे चंद्रमा को सोम शब्द से बोलेंगे अग्नि और सोम करके आगे चर्चा मंत्र में आएगा आगे। चर्चा होगी भाष्य देखिए तस्मय एवं पृष्ठवते सहोवाच इस प्रकार से जो कुतो कुतोहवाई महाप्रजा प्रजाएं थे ऐसा प्रश्न था कबंधिका अत्यायन का ऐसे पूछने वाले जो कबंदी अत्यायन है उनके लिए सहोवाच सीपला दृषि पिपला दृषि ने कहा क्या कहा तद अब कर रहा है उस प्रश्न के उत्तर देने के लिए प्रश्न के उत्तर देना है तो इसके लिए कहा आ क्या कहा उसी प्रश्न के उत्तर देते हुए कहते हैं प्रजा कामह प्रजा आत्मन शिश्रिक्षु रही अपनी जो प्रजा है अपने, अपने प्रजा की सृष्टि अपनी प्रजा सृष्टि करना चाहते हैं ये प्रजापति हिरण्य गर्भ प्रजा अपनी प्रजा अपनी संतान शिश्र क्षूर वही प्रजापति सृष्टि करने की इच्छुक जो प्रजापति हैं हिरण्य कर रहे सर्वात्मा सर्वरूप है वो सभी प्रजा वहीं पैदा होना है सर्वात्मा संत सर्वात्मा होते हुए सर्वरूप होते हुए जगत विज्ञान विज्ञानवान हाँ सर्वात्मा होने से क्या किया उन्होंने मैं जगत को तो सृष्टि करूं ऐसा विज्ञान वाले हैं वो इतम विज्ञानवान यथोक्तारी यथोक्तकारी यथोक्तारी माने पूर्व जन्म में उन्होंने जो हिरण्यगर्भ बना हुआ होता है इस जन्म में पूर्व जन्म में कर्म और उपासना समुच्चय करके तब किया किया हुआ उपासना और कर्म को समुच्चय करके पूरा करके प्रभ पहुंचना है पूर्व जन्म का ऐसे जीव है जो अभी हिरण्यगर्भ बनता है जो कर्म उपासना पूरे के पूरे किया हुआ है जिसमें यथोक्तारी शास्त्रों में जैसा कहा वैसे किया है वो व्यक्ति ने पहले जन्म में यथोक्तारी है बाबा उसी भावना से भावित भी है जैसे संस्कार उस, उनके उसमें है वही भावना से भावित है संस्कारित है वो प्रजापति कल्पाद निर्वृतो हिरण्य गर्भ ये प्रजापति होता है कल्प के आदि में जब सृष्टि शुरू हुई अभी इस कल्प ये अभी वर्तमान सृष्टि की जो शुरू को कल्प बोलते हैं कल्प के आदि में निर्भरता मन संपन्न हुआ मन निष्पादन व निष्पत्ति हुई जिसकी प्रजापति की हिरण्यगर वह या प्रजापति शब्द का अर्थ हिरण्य गर्व सृजा प्रजा नाम जंगमा नाम पति प्रजापति प्रजा पति प्रजापति सी समास होगा जो सृष्टि किए जाने वाले स्थावर और जंगम दो प्रकार के प्रजा है ये वृक्षादि की सृष्टि करनी है मनुष्यदि की सृष्टि करनी है सृजमा प्रजा नाम जो सृजवान प्रजा है जिसकी सृष्टि होनी है उन प्रजाओं की थावर जंगमाना प्रजा दो प्रकार की प्रजा है कौन एक न चलने वाले अचल वृक्ष आदि और एक जंगम मनुष्य आदि जो चलने वाले थावर कहते हैं अचल को और जंगम कहते हैं चल को थावर जंगमा नाम पति ये प्रजा नाम पति प्रजापति प्रजा बने थावर जंगम दो प्रकार के हो गए और उसके पति मान्य स्वान मालिक प्रजा प्रजापति पति प्रजापति कर देना पति, पति प्रजापति पति होते हुए होने से जन्मांतर भावितम ज्ञान पूर्व जन्म में जो किया हुआ संस्कार उनका ज्ञान है उपासना है ज्ञान माने उपासना पूर्व जन्म में जो जीव था उपासना करके आज हिरण्य गर्भ बना हुआ है वो इतनी बड़ी उपासना की उस जीव ने पूर्व जन्म में एक जन्मांतर भावितम ज्ञानम पूर्व जन्म में किया हुआ जो ज्ञान माने उपासना है श्रुति प्रकाशितार्थ विषय सूर्य की श्रुति के द्वारा जो प्रकाशित अर्थ है उसको विषय करने वाला तो वो विचार है श्रुति में कहा कि श्रुति में आएगा कि चंद्रा सूर्य मसौधाता यथा पूर्व कल्प ऐसा आएगा जैसे पूर्वकल्प प्रकार में सूर्य चंद्र थे वैसे ही इस कल्प में भी सूर्य चंद्र बनाया उस प्र, प्रजापति ने जैसे सृष्टि पूर्वकल्प में रही पहले वाले प्रजापति ने किया होगा इस कल्प में भी वैसे ही करना है सूर्या पूर्वम पूर्व अकल्पये श्रुति आती है ब्रह्मा जी ने कोई इधर नहीं किया जैसे पूर्व की स्थिति वैसे किया ये बोलना चाहते हैं श्रुति के द्वारा प्रकाशित जो विषय हैं सूर्य चंद्र आदि जितने भी हैं उन्हीं को तपो अन्वालयच तपो आल। तपो अन्वालयचत अतप्य था तप के बारे में विचार किया तब किया तब माने विचार किया पूर्व कल्प में कैसे कैसे सृष्टि हुई थी किस प्रकार से हुई थी कहाँ से शुरू करके अंत में कहा पहुंचे थे पूर्व कल्प की बात जैसे हम लोगों को पूर्व दिन में किया हुआ काम दूसरे दिन में अधूरा होगा तो पूरा करेंगे या उसी प्रकार का कार्य दूसरे दिन करेंगे ऐसे होता है तो पूर्व कल्प के सारे के सारे का विचार किया जैसे जैसे हुई वैसे करना है विचार किया ये कहते हैं अथत स एवं तपस्तत्व उसके पश्चात क्या हुआ तो वो ये तप करके मैंने विचार करके विचार करने के बाद में तपस्तप तप करके विचार करने के पश्चात स्रौतम ज्ञानम अनुआलोच्य श्रुति संबंधी जो ज्ञान विज्ञान है उसको विचार करके देखा सृष्टि साधन भूतम मिथन उत्पाद है थे सृष्टि के साधन स्वरूप जहां से आगे सृष्टि फैल जानी है ऐसा एक जोड़ा उत्पन्न किया उन्होंने जहां से आगे सृष्टि फैलेगी उनको पता है सूर्य और चंद्र बन जाएंगे तो सारी सृष्टि के साधन बन जाएंगे क्यों संबत्सर जो बनता है चंद्र और सूर्य मिलकर के होता है चंद्रमा तिथि के ये चंद्रमा की आवश्यकता है तिथि की गणना होती है और अहोरात्र गणना सूर्य से होना है ये तिथि और अहोरात्र मिलकर के संवत्सर बनता है और संवत्सर होगा तो आगे जाकर तो मांस की सिद्धि होगी फिर पक्ष की सिद्धि होगी फिर अहोरात्र की सिद्धि होगी ऐसी सिद्धि होते होते फिर धान जो आदि पकड़ सृष्टि के कर्म बनेगा आगे जाकर के रजो से प्रजा उत्पन्न होने के साधन बन जाएगा इस सारा विचार किया यही बोलना चाहते हैं सर्वोत्तम ज्ञान आलोच्य स्रोत ज्ञान को विचार करके सृष्टि साधन भूतम मिथुन उत्पादित है कहा सृष्टि के साधन स्वरूप जो मिथुन है जोड़े हैं जोड़े को मिथुन बोलते हैं जोड़ा एक जोड़ा उत्पन्न किया मिथुनम द्वंद्व उत्पादित मिथुन का अर्थ विशेषकर पति पत्नी को मिथुन बोलते हैं किंतु यहां पर एक द्वंद्व एक जोड़ा पैदा किया या पति पत्नी नहीं है वो सूर्य चंद्र को पतिपत्नी में नहीं कहते हैं ये मिथुनम तो मैंने द्वंद्व उत्पादितम उत्पादितवान का कहा को उत्पन्न किया ये कहा एक और दो की टिप्पणी अमरकोश कार ने कहा कहते हैं स्त्री पुंसो मिथुनम द्वन्दम अमर उपते है अमरकोशकार ने कहा है द्वंद्व शब्द का प्रयोग मिथुन शब्द का प्रयोग स्त्री और पुरुष ने होता है त्री पुरुषो मिथुनम मिथुन भी कहते हैं द्वंदम ऐसा भी कहने चाहिए स्त्री पुरुषी एवं लोके मिथुन शब्द लोक में जो मिथुन शब्द का प्रयोग होगा त्रिपुरुष के जोड़े को कहते हैं स्त्री पति पत्नी को पति पत्नी को मिथुन कहते हैं उनके कर्म को मैथुन कर्म कहते हैं मिथुन माने पति पत्नी लोक में तो ऐसा प्रयोग है अमर कोशकार ने कहा है ऐसी बात त्रिपुरक्ष मिथुनम द्वंदम ऐसा अमर गोष्ठकार ने कहा है इसलिए त्रिपुंस युग्माची एवं स्त्री पुरुष जोड़े वाचक ही होता है लोक में विथुं शब्द करता पति पत्नी को ही बोलते हैं प्रकृति तो योग्यता या युग मात्र पर प्रकृति में पति पत्नी भाव को यो नहीं है योग्यता को लेकर के योग्य मात्र लेकर के क्या कहते हैं इतिहास द्वंद जोड़ा पैदा किया है समझा ये समझ में ये दुर्मा ने पति पत्नी सृष्टि किया ये बात नहीं जोड़ा सृष्टि की ऐसा समझना एक द्वंदम कहा उत्पादित अर्थ क्या है द्वंदम कला में थी द्वंदम कलह युगम द्वंद का अर्थ दो में प्रयोग होगा अमर को उसका ने कहा कला झगड़े को भी द्वंद्व बोलते हैं या द्वंद्व हो रहा है झगड़ा कर रहे हो द्वंद्व चल रहा है और दूसरा युग में जोड़े को भी द्वंद्व बोलते हैं द्वंद्वम कलह युग्म दो अर्थ में प्रयोग होता है द्वंद्व शब्द का अमर कोशकार बोलते हैं कलह में भी प्रयोग होता है द्वंद शब्द और युगम जोड़े में क्या पैदा होगा तो यहां द्वंद्व अर्थ किस अर्थ में है युग्म जोड़े अर्थ एक जोड़ा पैदा किया रई और प्राण ये कहा था अच्छा आगे भाष्य में कहते हैं तो कौन है वो एक जोड़ा जो, जो पैदा किया रईम चोमम अन्नम रई शब्द का अर्थ सोम चंद्रमा उसका अर्थ अन्न ये आगे मंत्रों में आएगा सब रईम च सोम अन्नम एक है सोम है वह अन्न है वो और दूसरा प्राणम च अग्निम अतारम प्राण शब्द है प्राण को श्री क्या है प्राण को अग्नि शब्द से कहेंगे आगे वो अग्नि क्या है तो अत्ता भोक्ता है या आदित्य रूप से आएगा आदित्य को अग्नि शब्द से प्रयोग करेंगे आगे वो अत्ता है, माने भोक्ता और भोग्य दो पैदा किया ये बोलना चाहते हैं भोक्ता और भोग्य दो पैदा किया था जो आगे जाकर के अग्निशब्द का प्रयोग हो गया उसका और जो रही शब्द से कहा था उसका नाम पड़ गया सोम ये तो ये दोनों अग्निशोभव जो अग्नि और सोम दो है अत्रिअणता एक अत्ता रूप को ए अत्ता कोटि में एक अन्न कोटि में है, अत्री है और एक अत्ता स्वरूप है में दो है ये, ये दोनों, ये दोनों, प्रजा करीश्यता ये दोनों मेरे बहुत सारी प्रजा है इसी के माध्यम से प्रजा सृष्टि होगी ऐसा सोचा है प्रजापति ने विचार किया क्यों पूर्वकल्प में ऐसे ही था ऐसे ही सृष्टि हुई थी उनको पता है पूरी जानकारी है और पूर्वकल्प में क्या क्या काम किया था जैसे हम लोगों को कल जो कार्य किया रात में सो गए आज उठने के बाद कल का कार्य थोड़ी बोलते हैं आप क्या क्या किया था वैसे किया उन्होंने पूर्वकल्प के अनुसार ही सृष्टि की ऐसा बोलते हैं ये दोनों के दोनों जो अत्ता और अन्न स्वरूप है रई और प्राण जो अग्नि और सोम रूप में है और अन्न और आद्य रूप में है अत्ता और अन्न रूप में है ये दोनों के दोनों मेहमान मामा मेरा मेरी जो प्रजाएं हैं बहुधा हाँ, मैंने अनेक रहा अनेक प्रकार की प्रजाएं हैं चौरासी लाखिया तो है ये सारी प्रजाएं वो करी शत के करेंगे इतम संचित्य ऐसा विचार करके अंडोत्पत्ति क्रमेणा सूर्य चंद्रमाश अक कहा पहले अंडा ब्रह्मांड की कल्पना की ब्रह्मांड बनाया उसके बाद सूर्य और चंद्रमा को पैदा किया ये कहना चाहते हैं सूर्य और चंद्रमा को पैदा किया यहाँ अग्नि और सोम शब्द से सूर्य चंद्र को लेना आगे जाकर तो पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति की ब्रह्मांड होने पर सूर्य चंद्र की उत्पत्ति के प्राणी की सृष्टि नहीं हुई क्योंकि किसी को भी पहले रहने का व्यवस्था बनानी चाहिए उसके बाद ही तो बैठाना होगा नहीं तो आएगा प्राणी कहां बैठेगा ब्रह्मांड की पहले सृष्टि ये समझना उसके बाद ही ये सोच है प्राणियों की सृष्टि के लिए कहा ठीक है देखिए तस्मय सहोवाचित प्रतिज्ञातम विशेष तो दर्शयती तस्मय सहोवाचक उसके लिए पिपला दृश्य ने कहा उस कबंदी का अत्ययन के लिए कहा करके विशेष रूप से दिखाते हैं क्या तद अपकरण अब आय उस प्रश्न का निराकरण करना है उस प्रश्न का, का उत्तर देना है इसके लिए तद अकरण इत इत्यादि कहा उस प्रश्न के उत्तर देने के लिए कहा प्रजा इत्यादि शब्द से सन इत प्रजा सन इति अन्वय कहते हैं ये सन सन दो बार आया है भाष्य में देखना है पहला वाला जो सन आएगा एक बार सन आया कहा पर आया सर्वात्मा सन सन आया सर्वात्मा होते हुए ऐसा आया हुआ है ठीक है दूसरा एक आएगा स्थावर जंगमा नाम पति समयगा दो बार सन सन है होते हुए ऐसा तो पहले वाला जो सन है उसको कहा अन्वय करना यह बताते आदश्य सन इत्य दो बार सन सन दिखाई पड़ रहा से है भाष्य में पहले वाला जो सन होगा उसका प्रजा काम सन अन्वय है प्रजा काम सन वहां लगाना जहां है वह नहीं रखना कहा है यहाँ पर सर्वात्मा सन में सन है वह सन को प्रजा काम सन प्रजा आत्मना श्री प्रजापति सर्वात्मा जगत सरक्षामी इत्यादि अन्वय करना सन को प्रजा काम सन, प्रजा को इस, प्रजा चाहते हुए ऐसा अर्थ कर देना ये कहा पहले वाला संघ को महान करना कहा आगे यथोक्तरी शब्द आया जैसा शास्त्र में कहा वैसे किया है उन्होंने तभी इतने बड़े स्थान इतना बड़ा पद मिला हिरण्य गर्भ पद मिला है यथोक्तारी का क्या अर्थ होगा तो इसका अर्थ कहते हैं ज्ञान कर्म समुच्चय ज्ञान पूर्व जन्म में उपासना और कर्म को समुच्चय करके किया था पूर्व जन्म का जीव है विशेष जीव था जिसने उपासना और कर्म समुचय करके किया था जिसका परिणाम इस जन्म में रूप में रूप आ गया ये इसका अर्थ होता है उपासना उपासना और कर्म को समुचय करने वाले को यथोक्तारी कहा भाष्य में यथोक्तारी शब्द था उसका अर्थ किया तहते हैं आगे भाष्य में तस्कार से संस्कारित है तो क्या है इसका अर्थ प्रजापति रहम सर्वात्मा इति उपासना कालीन प्रजापति भावना युक्त तो उपासना कर रहे थे जब हाँ देवो भूतवा देवान है ना देवता बन करके देवताओं की पूजा की जाती है देवो भूतवा देवानेजेता ऐसा शब्द आता है आपको देवता की पूजा करना हो तो पहले देव भाव में बैठी आप मैं स्वयं देवता हूं ऐसी भावना बनाई तब देवताओं की पूजा की तो ऐसे ही यहां जब पूर्व जन्म में उन्होंने उपासना की थी जो उपासना करते हुए मैं, मैं प्रजापति हूं यह भावना बनाई हुई थी पूर्व जन्म में जो ज्ञान कर कर्म और उपासना कर रहे थे वो समुचय कर रहे थे उस काल में मैं प्रजापति हूं यह भावना मन में बनाई हुई थी उसी भावना से भावी संस्कार से संस्कारित है आज प्रजापति बने हुए हो ये स्थिति है एक कहा तदभाव अभावित मन प्रजापति रहा मैं प्रजापति हूं यह भावना से भावना कर रहे थे पूर्व जन्म में जब जीव रूप में वो काम कर रहे थे उपासना कर रहे थे प्रजापति राम सर्वात्मा में सर्वात्मा विधि उपासना कालीन जो उपासना वो करते थे उस काल की बात आज तो प्रजापति रूप में आ गए पहले जन्म की बात है उपासना काल में मैं प्रजापति हूँ सर्वात्मा हूँ इस प्रकार से थे वो उपासना कालीन प्रजापति भावना युक्त प्रजापति भावना से युक्त थे वही प्रजापति भाव भले प्रजापति इत्यादि कहा पूर्व पूर्वकल्पीय तदभाव अभावित पूर्व कल्पीय जो भावना थी उनकी मैं प्रजापति हूं उस भाव से संस्कार से संस्कारित है ऐसे प्रजापति ये तत्त कल्पारोह पूर्व संस्कार से संस्कारित ये जो कल्प के आदि में अब की सृष्टि के शुरू में जो प्रजापति बन गए वो जो कल्पारोह ये तत्कलोह कल्पार इस कल्प के स्वरूप हिरण्य गर्भावृत हिरण्य गर्भ रूप से पैदा हुए संपन्न हुए निष्पत्ति हुई उनकी प्रजापति ही, सन पश्चात प्रजा कामसन प्रजापति होते हुए फिर उसके पश्चात क्या किया ये प्रजा कामसन फिर, फिर प्रजा के चाहने वाले बन गए प्रजापति बनने के बाद प्रजा चाहने लगे प्रजा कामसन तपो जन्मांतर भागदम ज्ञानम श्रुति प्रकाशित प्रकाशितार्थ तप माने यहां पर ज्ञान ज्ञान माने विचार तो किसका पूर्व जन्म में जैसा था पूर्व कल्प के बातों को ली ये उनको ख्याल आ गया पूर्व कल्पीय पूर्वकल्पीय भावित ये तत्कल प्रजापति सन ऐसा होते हुए आ, प्रजा काम सन प्रजा काम प्रजा को चाहते हुए तपो जन्मांतर जन्मांत भावित ज्ञान ये क्या तब क्या तब किया उपासना जो की थी पूर्व जन्म में उन्होंने ज्ञान और कर्म समुच्चय करके किया था पूर्व कल्प में जो किया गया था पूर्व जन्म जन्मांतर भावितम ज्ञानम श्रुति प्रकाशितार्थ विषय पूर्व जन्म में किया हुआ उपासना और श्रुति के द्वारा प्रकाशित जो विषय है सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्व मकल्प तो श्रुति बोलती है जब सृष्टि के प्रक्रिया आ जाए तो जैसे जैसे पूर्व सृष्टि में रही होगी इस सृष्टि में वो वैसे ही करते हैं जैसे सूर्य पहले सृष्टि में रहे अब की सृष्टि में वो ही सूर्य बनाया गया दूसरे प्रकार नहीं बनाया रूपांतर नहीं किया वैसे ही बनाया वैसे चंद्र बनाया वैसे पृथ्वी बनाई जैसे पूर्व थे, इत्यादि ऐसा होते हुए श्रुति प्रकाशिता अन्वालोच अन्वालो मन चिंता दिना विचार आदि के द्वारा उसका विचार किया कैसा करें किस तरह से ये काम करें विचार किया विचार किया तत्संस्कार उद्बुध्य उस संस्कार से उद्बुद्ध होकर के ज्ञानम उत्पादित आगे जाकर के ज्ञान पैदा कर गए मैंने सृष्टि के प्रक्रिया को जान लिए नक्शा बना लिया भीतर से उन्होंने ऐसा ऐसा करना है पूर्वकल्प में ऐसा ही था तो इस कल्प में भी पहला इसको बनाना है इसको बनाने पर ये बन जाएगा ये बनने पर ये बन जाएगा ये बनने पर ऐसा बन बनेगा बनते बनते आगे प्रजा बन जाएगी ऐसा सोच करके सबसे पहले रई और प्राणी की उत्पत्ति की बोलना चाहते हैं क्योंकि ये दोनों ही मेरी सारी सृष्टि कर देंगे इन्हीं के माध्यम से सारी सृष्टि हो जाएगी ये सोच के दोनों की सृष्टि की पहले ये बोलना चाहते हैं तत्र प्रथम आदित्य चंद्रोत्पादन सबसे पहले रई और प्राण की उत्पत्ति पता ही है तो वो रई और प्राण को चंद्र और आदित्य रूप से कहेंगे आगे रई से चंद्रमा को बताएंगे और प्राण से आदित्य को बताएंगे सबसे पहले यही यहां सृष्टि होती है तत्र में प्रथम पहले आदित्य चंद्र उत्पादन है ना आदित्य चंद्र की उत्पत्ति के माध्यम से भावम आप उसी भावना में पहुंचना उसी सूर्य रूप में प्रजापति नहीं होना है प्रजापति ही सृष्टि करेंगे वो तो रजो भाव तक प्रजापति ही आएंगे प्रजापति कोई यहां तक पहुंचना है तदभाव भावम चंद्र सूर्य भाव को प्राप्त होकर प्रजापति ने पश्चात चंद्रादित्य साध्य संवत्सर भाव एवं उसके बाद चंद्र और आदित्य के माध्यम से होने वाला कौन है संवत्सर ये दोनों के घीन करके इनके इनके माध्यम से ही संवत्सर बनता है क्यों तिथि और अहोरात्र मिला करके संवत्सर होता है तिथि की भी आवश्यकता है और अहोरात्र के बिना संवत्सर नहीं बनना है तिथि के बिना भी नहीं बनना है तो चंद्र और आदित्य भाव में आने के बाद में संवत्सर भाव में जाते हैं वही प्रजापति पहुंचते हैं ये कहा पश्चात चंद्रादित्य साध्य चंद्र और आदित्य के द्वारा साध्य होता है संवत्सर चंद्रमा के बिना भी नहीं सूर्य के बिना भी संवत्सर नहीं बना सकते जो ज्योतिष वाले इन्हीं को लेकर गिन के गिनके चलते हैं चंद्र और सूर्य को लेकर ही चलते हैं तभी ये सारे सारे ग्रह नक्षत्र आदि निकालते हैं सौरमान और चंद्रमान करके दो मान लेकर चलते हैं ये ऐसा चंद्र आदित्य साध्य जो संवत्सर भाव हम आप प्रजापति ही सर भाव को प्राप्त होंगे आगे जाकर आगे मंत्र ही आएंगे आगे सब ये दिखाएंगे वही प्रजापति ऐसा कहेंगे आपत्ति प्राप्त होकर आप एवं तद अवय आयन अयन उसके बाद उस सर का दो पक, पंख आयन, दो आयन होंगे अयन दो अयन होंगे छ महीना करके दो अयन उत्तरायण दक्षिण दो जैसे अब उत्तरायण संक्रांति आने वाली है अभी तक दक्षिणायन है उत्तरायण होने वाला है ऐसा और फिर मास मिलकर के उत्तरायण दक्षिणायन होगा छह महीना चाहिए उसको महीना रूप में आ जाएंगे मास रूप में आ जाएंगे प्रजापति उस भाव में आ जाएंगे फिर पक्ष मिलकर के मास होना दो पक्ष होगा एक महीना बनेगा फिर पक्ष रूप में आ जाएंगे प्रजापति उस भाव में पहुंचेंगे फिर पक्ष किसे बनेगा तो अहोरात्र मिल करके हुआ दिन रात मिल करके पंद्रह दिन हो गया तो एक पक्ष बोलेंगे उसको अहोरात्र भाव में प्रजापति आएंगे अहोरात्र भाव आपद्य ततः तत्साध्य बृह आदि अन्नम भावम उसके बाद उसके द्वारा साध्य होगा बृह आदि अन्न भाव धान जव आदि ब्रीह जो भी होंगे अन्न प्राप्त होंगे स्लाइड के बीच का स्लाइड नीचे हो ये कोण कर रहा हूं दाईं से भरी ऊपर से ऊपर ऊपर नहीं, नहीं।, तो नहीं चाहता करो तत्साध तो तो तो ब्रहि अन्न भाव फिर अहरात्र से साध्य क्या होता है पकते हैं अहोरात्र होकर कई दिन मिल गए तो प्राप्त होना प्रजापति नहीं आ जाना उस, उस तरह से। फिर रेतो भाव अन्न के बाद में रेत बीर्य बन जाना है आपद्य तेन रेत प्रजा सृज उस रेत के माध्यम से प्रजा की सृष्टि करूं ये विचार किया मैं इस तरह से चलू ये उनका भावना यही है ये नक्शा बनाई उन्होंने इस तरह से प्रजा की सृष्टि हो जाएगी ये सोचा इत एवं निश्चित कैसे निश्चय करके प्रथमम रही प्राण शब्द चंद्र सूर्य द्वंदम उत्पादित हुआ सबसे पहले रही और प्राण शब्द से कहा गया चंद्र सूर्य दो हैं, इनको उत्पन्न किया उन्होंने मैंने आगे जा करके यहाँ तक प्रजापति पहुंच करके प्रजा की सृष्टि करेंगे प्रजा की सृष्टि प्रजापति से होती है ये सोचना है इसलिए स इत्यादि भाषा में कहा था स एवं तपस्तप इस प्रकार से विचार करके इस तरह से वहां मैं रजोवीर भाव में पहुंच करके प्रजा की सृष्टि करूंगा ऐसा सोचा ये सोच करके प्रजापति ने ये विचार करके स्रोतम ज्ञानम अनुल से कहा था स्रोत ज्ञान सूर्थ, मानी श्रुति में जैसा कहा वैसे ढंग से सृष्टि कर रहा है विस्तार और नहीं कर रहा है यही है ठीक है देखें शब्द है ना धनवाचीना भोज्य जातम लक्ष्यित्व रई का अर्थ धन भी होता है धन धन का वाचक होता है रही रही शब्द तो धन का वाचक होता है धनवाची होता है रही उसके द्वारा भोज्य वर्ग लिया जाता है भक्ता नहीं भोज्य वर्ग भोग्य वर्ग होगा कोई लिया जाए लक्ष्यित्व लक्षित करके भोज्य से अमृत युक्तत्व भोज्य जो होता है सोम के माना चंद्रमा के जो किरण होते हैं ना उससे द्वारा वो भोज्य अन्न की सृष्टि होती है अन्न पुष्ट होता है भोज्य सोम किरण अमृत युक्त सोम के किरण जो चंद्रमा के किरण है अमृत से युक्त होने से तद द्वारा सोमो लक्षित है उस किरणों के द्वारा सोम लक्षित होता है अन्न शब्द से सोम लक्षित होता है चंद्रमा लक्षित होता है कहा इत्या रईम इत्यादि करके कहा का एवं प्राण शब्द ना भी प्राण शब्द से भी ऐसे समझ रहे हैं यहाँ सूर्य में लेना है यहाँ अभी आग, आगे जाकर के अग्नि मानेंगे प्राण आदित्य कहेंगे अग्नि कहेंगे अत्ता बोलेंगे कैसा गीता के पंत सत्याय में कहा है अहम वैश्वान रो भूतः प्राणी नाम देह माश्रित प्राण अपान समायुक्त है पचासम चतुर्विधम ये भगवान अपने शब्दों में बोलते हैं मैं वैश्वाण अग्नि होकर के इस रूप में प्राण और अपान से युक्त होकर के प्राण से साथ मिलकर के प्राण से युक्त होकर प्राण प्राण से युक्त होकर सब प्राणी के हृदय में आश्रित होकर देह में आश्रित करके खाया हुआ चार प्रकार को बचाता हूं लेते हैं उसको तो हम चबा कर खाते हैं जिसको भक्ष्य बोलते हैं और बिना चवाए खाते हैं हल्वादि उसको भोज्य बोलते हैं भक्ष्य भोज्यो और एक स्वस्थ होता है गन्ने आदि जो चूसते हैं भक्ष्य भोज्य स्वस्थ और एक होता है ले होता है चाटने वाले चटनी आदि चार प्रकार के अन्न होते हैं कितने भी बात व्यंजन बनाए खाने के तरीका चार ही है या तो चबाएंगे या बिना चबाए हलुआ जैसा निकलेंगे हक्ष्य हाँ, भोज्य या चाटेंगे या चूसेंगे चार तो होगा और क्या होगा चार ही प्रकार के अन्न इसलिए बताया गीता में बताया है पचामिनम चतुर्विदम चार प्रकार के अनु को पचाता हूँ चार ही प्रकार उसका तरीका चार ही है आप कितना भी बनाए कोई भी अन्न होगा कैसा भी बनाएंगे खाने के तरीका चार है इसलिए अन्न का नाम चार चतुर्वी चारोजन लेने वाला और बिना चबाए खाने वो खाए जाने वाला और एक चूसने वाला एक चाटने वाला चार ही तरह के होते हैं तो अहम वैश्वाणूत आकर मैं ही वैश्वान और बनकर के अग्नि बनकर के प्राणी नाम देह में प्राणियों के शरीर में आश्रित होते हुए प्राणापान समायुक्त प्राण और अपान से युक्त होकर चतुर्विदांगे चार प्रकार का अनुभव पचाता हूँ भगवान ने गीता में कहा इति स्मृति अग्निर प्राण संबंधात अग्नि का संबंध प्राण से दिखाए क्योंकि जाठरा अग्नि संबंध किस दिखाया प्राण से दिखाया गीता प्राणापान समायुक्तम वह स्वाण कहा अग्नि का संबंध प्राण के साथ दिखाया इसलिए संबंधात अग्निर्भोक्ता लक्ष्य थे यहाँ अग्नि को भोक्ता रूप से समझना यहाँ जो प्राण कहा वो तो आगे जाके अग्नि होगा तो प्राणमच इत्यादि कहा था प्राण अग्निम अम इवाशम भाष्य कहा था प्राण अग्नि है अत्ता है ये कहा आगे टीका में कहते हैं अग्नि अग्निशोमय और अंडांतर अग्नि और सोम दोनों के दोनों माने सूर्य चंद्र जो अग्नि शब्द से सूर्य को लिया जाएगा और सोम शब्द से चंद्र है ये दोनों ब्रह्मांड के अंतपाती पाती है पहले ब्रह्मांड की सृष्टि होनी चाहिए तब इनकी सृष्टि की बात होगी है यह ब्रह्मांड के अंतर्गत है दो चंद्र सूर्य ब्रह्मांड की बहिर्भूत आए नहीं ये कहते अग्निशोम जो अग्नि और सोम अग्नि शब्द से सूर्य और सोम से चंद्र यही है दोनों ये दोनों अंडांतर्गत अंड बने ब्रह्मांड ब्रह्मांड के अंतर्गत है अंतर्गत होने से अंडोत्पत्ति अनंतर उत्पत्ति इनकी उत्पत्ति तब समझना पहले अंडे तो की उत्पत्ति होगी ब्रह्मांड की उत्पत्ति पहले होगी जो चौदह भुवन आदि जो बनते बोलते हैं अथवा भूर भुव स्व तीन लोग बोलते हैं उसकी उत्पत्ति के अंतर प्राणियों के सृष्टि के बारे में चर्चा है प्राणियों के निवास वाला तो पहले बना चुके थे वो ब्रह्मांड तैयार हो चुका था रहने वाले व्यक्ति नहीं थे वह प्राणी चाहिए तो प्राणियों की सृष्टि की बात है तो ब्रह्मांड उत्पत्ति के ये सृष्टि की, की ये जिससे मेरे सारे प्रजा बहुत बहुत सारे प्रजा इनके द्वारा बहुत जाएंगे सोच के सृष्टि की समझ समझना यह कहा इसलिए भाष्य में कहा था अंडोत्पत्ति क्रमेण सूर्य और चंद्रमा सौ अकल ऐसा है तो अंड की उत्पत्ति के क्रम से सूर्य और चंद्रमा की कल्पना की कीगा सूर्य चंद्रमशवे सूर्या चंद्रमशव हुआ है देवता द्वंदे चसूत्र है पूर्व पद को दीर्घ हो गया जब देवता शब्द का द्वंदनाश होगा तो पूर्व पद को दीर्घ हो जाता है देवता द्वंदे चूत्र तो हई है हाँ, अग्नि जो दीर्घ है इकार है तो वहां सोम को भी हो जाएगा सत्य हो जाएगा अग्निशोम क्योंकि इनको भ्याम लग जाएगा ये इनको व्याम आ जाएगा आदेश प्रत्येक अच्छा आगे टीका में कहते हैं उत्तमतम भाव आदित्यम अग्निर् ऐसा श्रुति है क्या जो उगता हुआ सूर्य अभी निकलता हुआ सूर्य वो अग्नि है ऐसा सूर्य अग्नि सूर्य को अग्नि शब्द से भी कहा है एक टीका ने कहा उद्यंतम बाब बाब भाव मे प्रसिद्ध है समारोह ही फिर उसके बाद ऊपर चढ़ता है ऐसा कहा है माने आसमान में आगे चढ़ता है ऐसी श्रुति होने से सूर्याग्नि एकत्व अभिप्रत्य सूर्य और अग्नि में एकता समझ करके यहां बोला बोला क्या अग्निम सूर्य पद सूर्य पद के द्वारा क्या कहा अग्नि को कहा सूर्या चंद्र बसो इत्यादि कहा सूर्या चंद्र इत्यादि है समय हो गया है यही रखते ओम भद्रम कर्णे भी श्रृण देवा भद्रम पश्येवा शिविर स्थिस्तुवा ओम शांति शाति शांति